दुर्दश अध्याय प्रथम शुभक के ऊपर विचार हो गया है जिसमें कहा था परम भूया प्रवोक्षा में भूया मैं फिर भूया सभ्यय है फिर मैं विशेष रूप से कहूंगा प्रकृष्ण बक्षा में प्रवोक्षा में ज्ञानान उत्तम ज्ञानम प्रवोक्षा में है जितने ज्ञान होते हैं एक ज्ञानी ज्ञान एक ज्ञानी का ज्ञान होता है ऐसा ज्ञान नहीं उत्तम ज्ञान बताऊंगा जितना ज्ञान सभी ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को बताऊंगा है यश ज्ञातवा हमने सर्वे परामश् बताया जिस ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञातवा हमने प्राप्त करके ज्ञान को जानना नहीं ज्ञान स्वयं जानना जानने का जान, जान जानना होता है उसका जानना नहीं होता ज्ञातवा का तो प्राप्ति जिस ज्ञान को प्राप्त करके सारे के सारे पुण्य लोग कर्म संन्यासी लोग जिन्होंने लोके समय पिता समा पुत्र आदि त्याग करम को परिगप संस्त्र है मुनि वही होते हैं मनिनाथ मुनि आत्मचि करने वाले सर्वे सब के सब परा पराम सिद्धि का था ये शरीर के पतन के अंतर परम सिद्धि को प्राप्त मोक्ष प्राप्त कर गए उसी ज्ञान को भी पता होगा जिस ज्ञान के आस्तिक परम सिद्धि बने मोक्ष को प्राप्त कर गए तो उसी को बताऊंगा ऐसा कहा कहते हैं ज्ञान फल कर्म का विलक्षण ज्ञान का जो फल है कर्म के फल से विलक्षणता है कर्म का फल नाशवान फल होता है स्वर्गादि की प्राप्ति कर्म का फल होता है क्योंकि ज्ञान का फल इसके फल से विपरीत है ज्ञान फल कर्म कर्मफल वक्षण ज्ञान फ्ञोक का जो फल होता है वह कर्म फल के विलक्षणता है कर्म का फल विनाशी है स्वर्गा प्राप्ति विनाशी है ज्ञान का फल अविनाशी है मोक्ष है यही बताना और अशिया से देर अनैकांत एकांतिक तम था सभी ये जो सिद्धि है मोक्ष है जिसके ज्ञान परम सिद्धि को प्राप्त कर कहा था जिसके ज्ञान को प्राप्त जो इसके इस अशिया सिद्ध जो सिद्धि है सिद्धि देखे माने सिद्धि बारि मोक्षांति का तो हम दर्शद अव्यपिचारी फल है इसका वे नहीं है अनित्य फल नहीं है नित्य फल है अनेक कौन है वे होता एकांति कौन है अव्यपिचारी ऐसा फल है इस ज्ञान का मोक्ष फल है मैं वही ज्ञान बताऊंगा आगे यही कहना है इस ज्ञान कहूंगा कहना है यही कहना है शुभ कहें ज्ञानं ज्ञानं मम ममस सर्गे नोपजाते प्रलये न्यतं ज्ञान ज्ञानं ममस सर्गे नोपजाते प्रलये न्यसंति इदम ज्ञानम जो मोक्ष देने वाला जो ज्ञान है पहले कहा था ज्ञानम ज्ञान उत्तमम उत्तम ज्ञान को बताऊंगा कहा वही ज्ञान इदम ज्ञान ये जो ज्ञान है ये ज्ञान उपासित इस ज्ञान के साधनक साधन को आश्रय लेकर के ज्ञान की उपासना है ज्ञान के साधन ज्ञान के, के, के साधन को अपना करके जो साधन होगा ज्ञान के साधन उसके अपना कर ममसा धर्ममाग अतः मेरे साधन में कोई प्राप्त हो गए बट मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए जो लोग जिस ज्ञान के साधन को अनुष्ठान करके ज्ञान को करना नहीं है ज्ञान तो होने का वस्तु है साधन करना है जिससे ज्ञान हो सके ऐसे साधन को आश्रय लेकर के उपास्त्रित्व तो आश्रित होकर जिसमें साधन में ज्ञान के साधन में आश्रित होकर ममसा धर्ममागतः मेरे स्वरूपता को जो प्राप्त हो गए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो और जीवत्व को समापन करके ब्रह्मभाव को प्राप्त कर गए जिस ज्ञान के साधन को आश्रय करके जो साधन अपना करके कहा वो कैसे हैं वो मेरे स्वरूपता को प्राप्त कर गए कि कैसे है स्वर्गीय लोग जाए थे श्रीष्टिकाल में उनकी उत्पत्ति नहीं होती है अवान तंत्र क्या आप? जो अब महाप्रलय के बाद जो सृषि होगी उसमें भी उत्पत्ति नहीं होती उनके प्रलय न व्यथन और प्रलय काल में भी पीड़ित नहीं होते दुखी नहीं होते स्वर्ग भी न उपजायनते स्वर्ग मान्य सृष्टि सृष्टि में उनकी उत्पत्ति नहीं होती और प्रलय न बेथन प्रलय काल में कष्ट को प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि सृष्टि नहीं जन्म नहीं तो नास्कर व्यथा भी प्राप्त नहीं होती ये ज्ञान के साधन अपराध से ऐसी स्थिति है ज्ञान ज्ञान को बताऊंगा बोल रहे हैं अभी कैसा ज्ञान है आगे कहेंगे साहब इदम ज्ञान ऐसा उत्तम पूर्वक तो, तो, ज्यान ज्यान तो जो ज्ञान है परम भू या प्रवोक्ष में ज्ञानों सर्वे पराम सिद्धु तो कथा जो ज्ञान के बारे में कहा था सभी ज्ञानों श्रेष्ठ ज्ञान वैसे तो ज्ञान बहुत सारे ज्ञान है कर्मादि का ज्ञान है उपासना संबंधी है ज्ञान संबंधी उपासना कहा जाता है तो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान को बताऊंगा जिससे कि उसका परिणाम क्या होगा सर्गे स्वर्गीय नोप जाए थे प्रलय न दसंति उस ज्ञान के जो साधन होगा उसको अपनाकर उसमें साधन में आश्रित होकर सृष्टिकाल में उनकी उत्पत्ति नहीं होती मैंने जन्म जन्म के तकर से छूट जाते हैं प्रलय में सृष्टि तो उनका लय कैसे होगा विनाश कैसे होगा नाश भी नहीं होता ऐसा ज्ञान है बताऊंगा कहा इधम ज्ञान यथोक्तम पूर्व स्लोक में कहा गया जो ज्ञान है प्रथम स्वलोक में बताया गया ज्ञान यही ज्ञान है उपासित में उस साधन उसके साधन को अनुष्ठान करके अर्थ होता है माने सा, ज्ञान साधन मा उपासित करता ज्ञान के साधन को अनुष्ठान करके उसमें आश्रित्व करके यही अर्थ है इसका उपासित्व करता मावा परमेश्वर से मावा साधर्मता है मैं मैंने परमेश्वर यहां अस्पथ शब्द से मा परमेश्वर मैं जो परमेश्वर हूं उसका साधर्म माने मत स्वरूप स्वरूपताम आगता मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए जो जिस ज्ञान का साधन का अपराध मत स्वरूपताम आगता मैने प्राप्त मेरे स्वरूप ही रूपी हो गए मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे जिस ज्ञान के साधन का अवस्थान करके इस अर्थ ये अर्थ है इसका साधर्मागताओं का अर्थ साधर्मने समान धर्म नहीं मेरे जैसे बन गए ऐसा अर्थ नहीं है नहीं बन गए जो ये अर्थ है क्यों न तो समान धर्मताम साधर्म या साधर्म करते समान धर्म नहीं है भाष्यकार बोलते हैं मेरे स्वरूप कोई प्राप्त हो गया या साधर्म का अर्थ न तो समान धर्मताम साधर्म यहां पर साधर्म का अर्थ समान धर्म नहीं है मेरे जैसे बन गए ऐसा अर्थ नहीं है मैं ही हो गया यह अर्थ है मदरूप हो गया यह अर्थ क्यों क्या समान धर्म प्राप्त करें साधर्म क्यों क्षेत्र क्षेत्र की भेद अनुभव क्षेत्र क्षेत्र छेत्र और इस्टर गया इस्टर भेदा भेद अनुभववाद का क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्रज्ञा ईश्वर भेद अनुभव तत्वशी आदि महावाग्य के द्वारा इसे दया क्षेत्रज्ञ और ईश्वर में भेद नहीं माना गया इसलिए मेरे साधर में मत स्वरूप कहा है साधर प्रकार था मेरे स्वरूप ही हो गए क्षेत्रज्ञ ईश्वर भेद अनुभववाद का क्षेत्रज्ञ और ईश्वर में भेद स्वीकार किया ही नहीं उपनिषद मुख्य स्वीकार किया नहीं भेद गीता शास्त्र गीता शास्त्र में कहीं भी वेद सिद्ध नहीं किया अभेद अवेदित किया है क्षेत्रज्ञ और ईश्वर पर परमात्मा में एक सित्त किया तत्वशी महावाक्य को लेकर के विचार हुआ है यहां तो उसको लेकर कहा क्षेत्रज्ञर में भेद अनुभगवात गीता शास्त्र गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर में भेद नहीं माना गया इसलिए मम्मा धर्म मा का आस्था मत्स्वरूपाता हम आगता ही तो फलवार तुत्यर्थ तुत्यर्थ फलवार हैमसा धर्म जो शब्द आया ये है देखो क्षेत्र के के था। उसके ज्ञान के जो साधन थे उसको उसकी प्रशंसा के लिए फलवार फलवादेय भी नौ बजाये थे प्रलय थे जब ये फल पत्र कथन किया है फलवार है इस ज्ञान के साधक को अनुष्ठान करने पर सृष्टि के आदि में उत्पत्ति भी नहीं होना प्रलय में व्यथित भी नहीं होना ऐसी स्थिति हो जाती है मैंने जन्म वर्ण से अतिरिक्त हो जाता है तो उसके प्रशंसा के लिए अर्थवाद वाक्य कौन स्वर्गे भी नौ बजायते प्रलयती अर्थवाद है स्वर्गे भी मानी सृष्टिकाले भी नौ बजायें सृष्टिकाल में भी उत्पत्ति नहीं होती तो इस ज्ञान के साधन को जिन्होंने अपनाया होगा जिस ज्ञान को बताऊंगा ये कहा हुआ है प्रलय ब्रह्मणों की प्रलय किसके क्षेत्र क्योंकि नहीं ब्रह्म के प्रलय आत्यंतिक प्रलय होगा जाओ प्राकृतिक प्रलय होगा जिस काल में प्राकृतिक प्रलय में भी इनके मरण होता कहना है प्रलय में किसके प्रलय मनुष्यों की नहीं ब्रह्मणों भी जो प्राकृतिक प्रलय कहते हैं जहां ब्रह्म की भी आयु पूरी हो जाती जिस दिन उस दिन का जो ब्रह्मा जो निद्रा में सो जाते हैं सृष्टिकर्ता उस स्थिति में प्रलय कहा जाता है प्रलय कैसा वह है प्राकृतिक प्रलय नित्य प्रलय नैवित प्रलय और प्राकृतिक प्रलय और आतंतिक तो प्रलय चार प्रकार के प्रलय की चर्चा है नित्य प्रलय तो प्रलय तो सुसुप्ति है सुसुप्ति में हम जो गाढ़ निद्रा में जाते हैं हमारे सामने कोई वस्तु नहीं होता शरीर भी नहीं वस्तु कोई वस्तु नहीं ये भी एक प्रलय है यह प्रलय प्रतिदिन होता है नैवित प्रलय ब्रह्मा जी के दिन पूरा हो जाता है एक दिन तो रात्रि शुरू होने पर सो जाते हैं तो बाकी संसार का प्रलय हो गया इसको नैवित प्रलय कहते हैं और एक प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो गई उस काले जो प्रलय होगा उसको कहेंगे प्राकृतिक प्रलय और ज्ञान से जो प्रलय होगा वो आत्यंतिक प्रलय चार प्रकार के प्रलय है या प्रलय प्रलय भी प्रलय न बसंती जब प्रलय शब्द करता ब्रह्मणों की प्रलय का विनाश काल है ब्रह्म का भी जो विनाश काल हो गया मारे आयु पूरी हो गई उस काल में भी है न बसंती प्रथाओं न आप मरण की प्रथा को प्राप्त नहीं करते क्यों जन्म ही नहीं तो मरण की प्रथा कहाँ प्राप्त करेंगे शरीर भी तो को थे बोल दिया कोई न च्यवंती त्यर्थ माना नाश हो गया इनका प्रलय काल में भी शरीर है नहीं क्या नाश होना है शरीर होता तो नाश होता होता है टीका से कहते हैं टीका नहीं प्रथम ज्ञान आश्रयम तरह हेतु ज्ञान में आश्रित होना उसके हेतु में कैसे जगह इधम ज्ञान उपाश्रित का इसी ज्ञान का उपासना करके आश्रय करके अर्थ आना चाहिए अभाष्यकार नहीं ज्ञान के साधन में आश्रित आश्रय करके कहा ज्ञान साधन अनुष्ठाय बोला हुआ भाष्यकार नहीं ज्ञान उपाश्रित का अर्था प्रथम ज्ञान आश्रयम ज्ञान में आश्रित कैसे तथेतु श्रवणाधि सामग्री संपत्ति द्वारा इत्यादा ज्ञान में आश्रित का इस ज्ञान के साधन में आश्रित कैसे होना ज्ञान में आश्रित होना माने उसका हेतु है साधन ज्ञान के हेतु या साधन है उसके साधन क्या है श्रवण मनन निर्ध्यासन आदि साधन है ज्ञान के हेतु ये कारण यही होते हैं उपनिषदों का श्रवण पूर्वापर विचार मनन आत्मारात्म विचार जो होना है और निर्ध्यासन जो निष्कर्ष हो गया है उसको बनाए रखना मनने के बाद जो निष्कर्ष निकला है, सोचो समझो क्या है? सुनो समझो करो बोलते हैं ना पहले सुनना है और उसके बाद समझना है क्या कहा ठीक ठीक अर्थ समझना है उसके बाद करना है उसमें लग जाना है जो निष्कर्ष में आया उसमें बैठे रहना है हम प्रमाचंदर रहना ये होता है तो संकाय होते होती है कथम ज्ञान आशरण ज्ञान वाली इसी ज्ञान के आश्रय लेकर के कहा इसके ज्ञान के आश्रय मारे ज्ञान साधन में आश्रय कैसे साधन क्या है ज्ञान के साधन क्या है पुरुष अनुभर का उसका हेतु होता है श्रवण मनन निध्यासन ज्ञान के लिए वेदांत उपनिषदों का श्रवण तद हेतु मानी ज्ञान साधन हेतु ज्ञान हेतु ज्ञान के हेतु जिससे ज्ञान होगा सर्वाधि सामग्री सप्ताह द्वारा सर्वाधि जो सामग्री है ज्ञान के साधन है उसके प्राप्ति के द्वारा ही ज्ञान होगा जब तक सर्वादि नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं हो पाएगा आत्माराप्त आप श्रवण होना चाहिए अपनी का यही कहा ज्ञान इत्यादि कहा ज्ञान साधन अनुष्ठान इत का ज्ञान के साधन सर्वाधि है क्या है मोक्ष हेतु तो जो ज्ञान होगा उसके साधन सर्वाधि है यही कहा साधन में गोगव्यो रिवा विद्व ईश्वर अभी अभेद्या भेदस्या संख्या यदि सागर में आ गया ममसा धर्मवागता बोलती है एकदम ज्ञान उपवास ममसा यदि सागर में है तो गाय और गवय जैसा होगा समान धर्मता है चार पैर उसके भी चार पैर इसके समानता होती है दोनों की इसलिए गो सदृश्य गवे बोलते हैं, सागर में को लेकर बोला जाता है सादृश्य को लेकर तो सागर में कहा तो सागर में लेना होगा और क्षेत्र के एक नहीं जैसे गो और गवय एक नहीं होता गो अलग है गवय अलग है इसी प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ईश्वर यज्ञ होगा भिन्न होंगे ये संग्रह है ये है साधर में गो और विद्वत ईश्वर में भेद से आद विद्वान वाले जो आत्मदत्ता है वह और ईश्वर में भेद होगा साधन में मान्य समान धर्म वालों के साधन में बोलते हैं तो सागर माने में भेद होता है जैसे गो और गए भिन्न होते हैं गबई मानी जंगली गाय ये दोनों भिन्न होते हैं बिनता है तो ये आसंग आगत का मत स्वरूपताम आगता बोला है प्राप्त मेरे स्वरूप कोई प्राप्त हो गए जो लोग जिस ज्ञान का साधन के आश्रय करके साधर्म से मुख्यत्व भेद द्रव्याद गीता शास्त्र ये सिद्धांत बोलते यदि साधर्म या मुख्य हो माधर्म गौण हो मुख्य हो तो क्या स्थिति भेद निश्चित भेद होता है जैसे गो गवय में सादृश्य है साधर्म है भेद है इस प्रकार निश्चित भेद होना होगा सागर में मुख्य होने पर गीता शास्त्र विरोध फिर गीता शास्त्र में अभेद कहा हुआ है क्या कहा हुआ है विरोध होगा क्षेत्र के विश्व में अभेद कहा हुआ है यदि सागर में वास्तविक और मुख्य हो तो भेद हो जाएगा भेद होने पर गीता शास्त्र के साथ विरोध होगा एक कहते हैं नतु इत्यादि कहा नतु समान धर्म सागर में ऐसा अर्थ नहीं करना यहाँ सागर में कहता समान धर्म जो और गवे का समान धर्म होते हैं ऐसा नहीं तो एक ही है उपाधिक भेद मानना है न तो समान धर्मता मान सागर्भ क्षेत्र क्षेत्र ज्ञो क्षेत्रज्ञ ईश्वर और भेद अनुभववाद की तरह शास्त्र है क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का भेद नहीं माना है कि तरह शास्त्र अभेद माना हुआ है इसे मुख्य साधर्भ्य नहीं यहां स्वरूपी होना है यहां तो मत स्वरूपाम आगता एक कहा इसलिए कहा ज्ञानस्तुत तत्फल से त्रुप्ट दूसरी बात यहाँ ज्ञान की स्तुति के लिए ये बात है साधर कहना शो ज्ञान की प्रशंसा के लिए तो फल है तो ज्ञान स्तुत ज्ञान का फल मोक्ष है विवक्षित मोक्ष विवक्षित है यहाँ से नात्र बने इस, इस श्लोक पर जो कहा सारूप सागर में करतेष्ट नहीं है समान रूप नहीं है सागर में करते अब ये भी कहना है फलपादा फलवादे अर्थवाद है वाक्य ये।, अर्थ ये फल का कथन फल, फल को लेकर के कहा हुआ है का एक पहले क्षत्रज्ञ का अनुभव करता था वह जीव हो मानता था दूसरे अहम ब्रह्म इसमें पहुंच जाता है जिस ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करके सर्वण आदि करके अर्थ है सारूप्य धी फलम ध्यान फलम अप्रस्तुतम प्रसज कहते हैं सारुप्य मान्य पर क्या हो होगा ज्ञान का फल को त्यागना पड़ेगा ज्ञान का फल ऐक्य है क्या करना है ये गीता साधर ऐक्य बताया हुआ है क्षेत्र के ईश्वर का तो सारुप्य धीमान ज्ञान ज्ञान फलम हित्व उसको त्याग करके जो ज्ञान का फल है ऐक्य है उसको त्याग कर ध्यान फलम अप्रस्तुतम उपासना का फल तो यह बताया नहीं है क्या नहीं बताया उपासना नहीं है ध्यान का फल है ही नहीं है प्रकरण नहीं है जिसका अप्रस्तुत है वो प्रसि आ जाएगी सागरम होने के लिए तो है ना शाहरुप्यादि मुक्ति सालोक के सारुप्यादि मुक्तियों सागर में सागर में आ जाता है साहरुप्य होना माना जैसे कृष्ण और प्रद्युम्न अनुरुद्ध समान धर्म वाले एक ही जैसे लगते थे किन्तु सृष्टि आदि को उनका अधिकार नहीं था और प्रद्युम्न आदि को नहीं था अधिकार कृष्ण को था जो भी तो कह रहे शाहरूप्य मानने पर एक प्रसंग ये होगी भी फलम ज्ञान के फल को त्याग करके मोक्ष त्यागना पड़ेगा साधर मान्य वास्तविक सागर मानने पर मान्य पर ज्ञानफलम तो उपासना का फल या कहा ही नहीं प्रसंग नहीं है प्रस्तुत है वो वह प्रसक है तो उसी प्रसक्ति होगी इसलिए यहां पर सा, करता सारूप्य नहीं मानना समान धर्म नहीं मानना क्या मानना है मत सरूपता मागता अभे सिद्ध करना है ये कहा हुआ ईश्वरात्मता गता एवं अभांतर सर्गादौ जन्मादि अभावे महासर्गादौ तद भविष्य आशंका है जो ईश्वर भाव में पहुंच गए पहुंचे हुए अभी विशेष में नहीं पहुंचे सभी सविशेष में पहुंचे हुए आदि के द्वारा ईश्वरात्मताम गापू जो प्राप्त हुए लोग हैं ये अबांतर सर्गा जो अबांतर सर्ग होते हैं मैंने कहा ब्रह्मा जी के दिन पूरा हो करके रात्रि होने पर एक सृष्टि पूरी हो गई एक सृष्टि पूरी हो गई फिर दूसरे दिन फिर फिर रात में प्रलय यही होता रहता है यह अबांतर सर्ग और मुख्य होता है अबांतर ये जन्मा सर्गा जन्मादि महासर्ग होता है ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो गई जब सृष्टि करता ब्रह्मा की आयु पूरी हो गए उसको महासर्ग बोलते हैं महासर्गा दो महासर्ग के आदि में तो भविष्य फिर जन्म होगा कहा ईश्वरात्म भाव को प्राप्त हुए लोगों का पुनर्जन्म होगा कब ब्रह्मा जी के दिन उदय होने पर माना ये आयु पूरी होकर के दूसरा जन्म होने पर यह अर्थ है यह शंका किया तो कहा सर्ग पिनो महासर्ग में उनकी नहीं होती अब अंतर सर की बात तो छोड़ो हाँ ब्रह्म की आयु पूरी होने पर भी उनकी उत्पत्ति नहीं होती सरगिन पर जाए थे प्रलय न गठन और ब्रह्मा जी के दिन पूरे हो जाते हैं फिर भी उनको व्यथा प्राप्त नहीं होगा क्यों माए शरीरपात होना है ब्रह्मा का उनको तो होना ही नहीं क्यों व्यथा प्राप्त होगी सरग पिन्होपजाए थे प्रलय न गठन तिजा आया ज्ञान स्तुत्या ज्ञान की प्रशंसा की श्लोक के द्वारा दम ज्ञानों को अस्तृत्य मम साधर्म आगत सर्गे भी नोपजायते प्रलय अर्थवाद वाक्य फलवाद वाक्य है ज्ञान की प्रशंसा के लिए है ज्ञानस्तुत्या तदिमुखाया अवहित चेत से ज्ञान की प्रशंसा के द्वारा तद अभिमुखाया ज्ञान के लिए जो अभिमुख हो गया सुनने के लिए इच्छुक हो गया जो साधक श्रवण अभिमुख है अवहित चेत से उसमें एकाग्र चित्त वाला होकर के बैठा हुआ है जो साधक उसके लिए विश्म अर्थ जो बोलना इष्ट है उसी को कहते हैं आगे क्षेत्र इत्यादि का क्षेत्र क्षेत्र ईद भूत कारणों में जो भूतों की जो उत्पत्ति है इसमें क्षेत्र और क्षेत्र के, के सं, संबंध हो जाता है इसी कारण से सारा चराचर जगत की सृष्टि होती है क्षेत्र और क्षेत्र के संबंध से क्षेत्र क्षेत्र के संयोग आभि तक संबंध है क्षेत्र और क्षेत्र का संबंध है दोनों ईदृशो भूत कारण इतिहास इस प्रकार के भूत का कारण इस प्रकार यह क्षेत्र क्षेत्र का संयोग हो जाता है ये बताना है कैसे संयोग होता है ये ज्ञात समझ रहा है या कैसे समझ रहा है संसार की उत्पत्ति कैसे होती है ये प्रश्न उठता है ज़रा जगत ये क्षेत्र और क्षेत्र का संबंध से यही कहना है क्षेत्र क्षेत्र चे का संबंध है जिस कारण होती मेरा संबंध नहीं है क्षेत्र और क्षेत्र का माता बोलते हैं, यही मम यो निर्मह ब्रह्म तस्व दधा्य संभव सर्वूता भारत मम यो निर्मह ब्रह्म तस् दधा्य हम संभव सर्वभूता तहत ब्रह्म मम योनि मन मे बी बिरी शक्ति जगत के कारण योनि है वो कारण है योनि मने कारण जगत के कारण है कौन महद ब्रह्म जो प्रकृति कहते हैं जिसको अद्यक्त बोलते हैं जिसको माया बोलते हैं जिसको वो शक्ति जगत के कारण वो है महद माने महान प्रकृति जो है मम योजनी माने मेरी शक्ति है वो जो जगत के कारण है वो मेरी शक्ति है वो मैं शक्तिमान हूं वो शक्ति है मेरी शक्ति कश्मीन महद उस महान ब्रह्म जो प्रकृति है उसमें गर्भम अहम ददामी मैं गर्भ उसको धारण कराता हूं कहते हैं कैसे माने क्षेत्रज्ञ का संबंध कर देता हूं उसमें प्रलय काल में क्षेत्रज्ञ मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था उसको होश आवास नहीं था जीव तो थे प्रलय काल में ब्रह्मा जी के प्रलय काल में जीव थे जीव ने यह बात नहीं महासर्गादि पे जीव रहते हैं प्रकृति अंश भी है किंतु दोनों का संबंध का विश्लेष हो गया था उसमें संबंध करा देता हूं जीवों का जो अपने कर्मफल भोगना है आगे पहले कर्म किया हुआ है तो अविद्या काम कर्म के प्रशीभूत जो जीव है तो उनका उन जीवों का कर्मफल देने के लिए वो प्रकृति के संबंध करा देता हूं नई सृष्टि जो हो रही महाप्रलय के पश्चात जो सृष्टि होती है उसमें मैं उनके साथ प्रकृति के साथ संबंध करा देता हूं यही है कि यह योनि का अर्थ है कारण जगत का कारण है वो मम योनी मेरी शक्ति हो मम माया बोल के आए पहले वही है, मेरी शक्ति हो महद ब्रह्म जिसको महद ब्रह्म शब्द से कहा है प्रकृति का नाम यहां ब्रह्म है प्रकृति है माया है तस्वीन उस महद में प्रकृति में अहम गर्भामी अहम गर्भामी भी गर्भ का धारण कराता हूं कहते हैं संभव सर्वभूताराम कैसे धारण करना उसके लिए मैंने बीज चाहिए बीज क्या है क्षेत्रज्ञ का संबंध कर देना बीज के रूप में क्षेत्र ज्ञा हुआ उस प्रकृति के साथ क्षेत्र का संबंध करा देना क्योंकि प्रवय अवस्था में बिखरे हुए थे क्षेत्रज्ञ अलग पड़ा था वर्षित अवस्था में है संबंध का विश्लेषण रखा था प्रकृति के साथ तो उस क्षेत्र के का प्रकृति के साथ करा देता हूं फिर सारे संसार की सृष्टि होती, हो होती है दोनों से क्षेत्र क्षेत्र होकर के सृष्टि होती है जड़ चेतन हो गए वहां सृष्टि हो जाती है सर्वभूतान तत्व संभव सभी भूतों का समूह उसी से होता है जो मेरी योनि है प्रकृति है माया है शक्ति है महान ब्रह्म जिसको बोला जाता है उस ब्रह्म में गर्भधा में हम गर्भ धारण करता हूँ कैसे क्षेत्र के रूपी बीज को वहां संबंध करा करके माने प्रतिबिंब रूप से किस रूप से प्रतिबिंब मेरा प्रतिबिंब वहां हो जाना है सृष्टि काल में प्रतिबिंब हो जाना और प्रलय काल में माने प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था प्रतिबिंब दिखेगा वहां देखने पर फिर जगत की सृष्टि होने लग जाएगी मैं अपने स्वरूप से गर्भधार नहीं कराता तो हूं उसके प्रतिबिंब प्रतिबिंब अपना प्रतिबिंब का वह संबंध करा देता हूं वो शुद्ध तत्व पर है उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा पढ़ने पर व्यक्ति उत्पन्न होने लग जाते हैं कहा सभी प्राणी मात्र चराचर की सृष्टि इन्हीं से होता है ये दोनों से दोनों के संयोग से होता है तथा मन संयोग आदि क्षेत्र के और क्षेत्र के संयोग से होगा संबंध से हो जाता है ये कहा हुआ है पास मम स्वभूता मेरी स्वयं है दूसरी की माया नहीं हो सोभूता मेरी स्वयं की संपत्ति हो स्वभूता मेरी ही हो मरिया मेरी है वो माया त्रिगुणात्मिका कैसी माया है जो तो सतुगुण रजुगुण तमगुण स्वरूपा है माया का यही स्वरूप तीन गुण रूपये है अब हम लोग वो तो उसका कार्य ही सामने आ रहे हैं माया नहीं देखते देखने वाले यही त्रिगुण स्वरूपा है समझते है समझने वाले लोग शतुगुण तमगुण तीन अंशवादी है वो माया मामा स्वभूता मैंने फिर स्वयं की है माया दूसरी की नहीं मदिया मानी मेरी है माया वो माया त्रिगुण त्रिवात्मिका है माया प्रकृति भी बोलते हैं उसको जगत की प्रकृति प्रकृति मानी मानी प्रकृति माने योनि प्रकृति को योनि नहीं शब्द कारण को योनि बोला जाता है वो प्रकृति है जगत की प्रकृति है सर्वभूताराम प्रकृति योनि नहीं एक सभी भूतों के प्रकृति है वो है कारण है मानी सृष्टि के रूप प्रलय हो गया उसके बाद में महासृष्टि हो महासर्ग हो गया उस काल में कोई भी भूत अभी उत्पन्न नहीं हुआ तब तक क्या रहते प्रकृति है वो क्षेत्र क्या है सुसूप अवस्था में पड़ा हुआ है प्रलय काल में अब जागृत में आ गया है फल भोगने के लिए पहले किया हुआ कर्म है उसके पास पूर्व शरीर में किया हुआ कर्म है उसको भोगना है फल लेना है इसलिए वहा जागृत में आ जाता है उस स्थिति में तो उस स्थिति में मैं उसके साथ प्रकृति के साथ उसका संबंध कर देता हूं फिर सारी सांसारी सृष्टि हो जाती है कहना है सर्वभूतारा मैं सर्व सर्व कार्य भी महत्वात्च्य स्वीकाराणा महत्व्रम्ह उसको महत्व्रह्म कहते हैं मयू ने महद्रह्म विशेषण लगाया उस प्रकृति को क्यों सभी कार्यों से महान है वो क्यों कारण महान होता है कार्य छोटा अल्प होता है कारण महान होता महत्व होता है मृत्तिका बहुत है घट छोड़े अंश घट बनता है किंतु मृत् और भी है सारे वृत्तिका का घट नहीं बना तो कार्य में अल्पत्व होता है कारण महान होता है कहीं भी देखने पर ऐसी सिद्धि होती है सर्वोतारा सर्व कार्य पे एक तो ये सभी कार्यों का महान है सबसे बड़ा, है, बड़ी है वो व्यापक है कार्य अभ्यापक होते हैं वो कारण सभी कार्यों में वो है किसी में वो न हो ऐसी स्थान नहीं है जड़चेतन जगत जो भी हो प्रकृति न हो ऐसा कोई जगह नहीं है पट जगह में घट नहीं है घट के जगह पट नहीं है कार्यो में तो विरोध है तो उस कारण में विरोध नहीं सर्वत्र है सभी कार्य मात्र अपने कार्य मात्र मात्र्यापक है किसमें कार्य मात्र मात्र्यापक है इसलिए महत विश्लेषण लगा दिया ब्रह्म का ब्रह्म और दूसरा भरराच्य कार्यों को भरण पोषण करने वाली कारण ही होता है यदि कारण नहीं तो कार्य के अस्तित्व ही नहीं मिलेगा भरण पोषण कैसे होगा तो भरवाच्य महत महत ब्रह्म जिसने महत कहा उसका विश्लेषण लगा दिया एक तो विशेषण दो अर्थों में सार्थक है एक तो सभी कार्यों में व्याप्त है इसलिए महत कहा दूसरी बात सबके कार्य मात्र को भरण पोषण करने के कारण होता है यदि मृतिका ही न हो तो घट क्या अस्तित्व ही क्या भरण पोषण होगा उसका तो भरण पोषण करने वाली भी है कार्यमात्र के लिए इसलिए उसको महत विशेषण लगा दिया ब्रह्म आगे बोलते हैं महत इसलिए महान ब्रह्म है ये योनि विशेषते कारण प्रकृति के, के विशेषण है कौन महद ब्रह्म शब्द मामा योनि महद वो जो योनि का विशेषण है योनि माने कारण जगत के कारण उसी के विशेषण कहा जाता है विशेषण लगा दिया गया महान ब्रह्म करके कहा तस्मिंद महति ब्रह्मणि जो मेरी शक्ति है महामाया माया त्रिगुणात्मिका माया जिसको महद शब्द से कहा गया यहाँ तस्मि महा ब्रह्मी यानी योनऊ कारण है जगत के उस योनि में गर्भम हिरण्य गर्भ से गर्भ गर्व सबसे पहले जन्म क्यों होगा हिरण्य का सूक्ष्म समस्त सूक्ष्म शरीर है हिरण्य उसके आगे विराट होगा थूल बनेगा फिर व्यस्ट स्थूल होगा इत्यादि चलेंगे सृष्टि में तो ये गर्भम मैंने हिरण्य गर्भ से जन्म हो बीजम हिरण्य के जन्म का जो बीज है वो मैं वहां विक्षेप करता हूं बोलते हैं वहां लगा दिला देता हूं प्रकृति में ये कहना है बीजम बीज कहा हिरण्य गर्भ का जन्म का जो बीज है उस उसका हिण्य गर्भ सूक्ष्म शरीर भी नहीं है सूक्ष्म शरीर के उत्पत्ति के जो कारण बना हुआ होता है कौन क्षेत्र के का उसमें संबंध है किसका संबंध है यही करा देता हूं यह अच्छा सर्वोच्च जन्म कारण बीजम धरामी निक्षिमी धरामी का निक्षि निक्षेप करता हूं उसमें रख देता हूं संबंध करता हूं यह अर्थ है क्षेत्र क्षेत्र के प्रकृति दो शक्तिमान ईश्वर मैं कैसा हूं अहम नहीं मेरा स्वरूप कैसा है क्षेत्र और क्षेत्र के दो शक्ति वाला बहन जो दो शक्ति से जगत बनना है केवल जड़ से भी नहीं बनना है केवल चेतन से भी नहीं बनना जड़ चेतन होकर सारा संसार की सृष्टि होनी है तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति वह शक्ति महान ईश्वरों हम मैं ऐसा करता हूं उसमें गर्भाधान कर देता हूं कहते हैं मानी क्षेत्रज्ञ का कर संयोग करता हूं ये कहना है जोड़ देता हूं यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति वह शक्ति दोनों प्रकृति हैं जगत के प्रकृति हैं दो शक्ति यही दो शक्ति है वो शक्तिवान मैं हूं अहम तरह कहा मैं ईश्वर वो शक्तिमान हूं दोनों शक्ति वाला हूं मैं ईश्वर अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूप अनुविधा इनम क्षेत्र ज्ञत्रेण संयोज तस्मिन गर्भों में दधावी का अर्थ है क्या करना है जो अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूप अनुविधा कहते हैं ये जीवों का स्वरूप है अज्ञान अनुकूल होकर के चलता है अज्ञा अविद्या के अनुकूल पर नहीं चलना मैं मनुष्य हूं बोल के चल रहा है स्वभाव यही है इसका बना हुआ है अनंत काल अनाधिकाल से है अविद्या अर्थ अविद्या होने से विषयों की इच्छा तत्त विषयों की इच्छा काम पारलौकिक विषय अह्यलौकिक विषय की इच्छा इसकी बनी रही क्यों अनाधिकाल से चल रहा है हमेशा विश्वों की इच्छा करता रहा अविद्या के वशीभूत होकर के और अब इच्छा हो गई तो उसके अनुरूप कर्म करता है उसके प्राप्ति के लिए चाहे अभिलौकिक हो चाहे पारलौकिक हो कौन सा वस्तु किस कौन से कर्म से मिल रहा है उस प्रकार के कर्म करता है तो अविद्या काम कर्म को स्वरूप को अनुविधान करने वाला अनुकूल चलने वाला जीव है क्षेत्रज्ञ है अनाधिकाल से चलता आया क्षेत्रज्ञ को अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूप अनुविधा अविद्या काम कर्म जो तो मानकर के स्वरूप को अनुविधान करने वाला मैंने अनुकूल करके चलने वाला जो जी जीवात्मा है उसको क्षेत्र के मैसे क्षेत्र के को क्षेत्र ना संयोजया यही दादाविक गर्भम दधावी का अर्थ है क्षेत्र के साथ उसका संबंध कर देता हूं किसका क्षेत्र के का जीव का यह अर्थ है संभवत सर्वभूतानम तत्व तो भगती भारत जब दो का संबंध हो गया क्षेत्र क्षेत्र के संबंध हो गया तब क्या होगा सारे जड़ चेतन वर्ग की सृष्टि हो जाती है ये आया संभव मानी उत्पत्ति ही संभवत अस्माति संभव जिससे उत्पन्न होता हो उसको संभव कहते हैं उत्पत्ति कारण है सर्वभूताराम संभव हिरण्यगर्भ गर्भ उत्पत्ति तो आ किसके माध्यम से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के माध्यम से सभी भूतों की उत्पत्ति माने सूक्ष्म शरीर के पुंज के उत्पन्न होने के बाद फिर वेष्टि सूक्ष्म होंगे फिर समृष्टि थूल होगा फिर वृष्टि थूल होंगे इत्यादि रूप से सभी भूतों की उत्पत्ति कारण मैं बन जाता हूँ कहना चाहते हैं भूता नभिरण गर्भूती द्वारा ततः मैं तस्मात्धाना भवती, भवती है तथो भवती बारह तो तथ मे उस गर्भाधान से मैंने क्षेत्र के का प्रकृति के साथ में संबंध करा दिया सृष्टि काल में किस काल में महासर्ग में उसी से सारे भूतों की सृष्टि हो जाती है यह समझने की बात है ये ज्ञान है एक हे भारत कहा टीका में कहते हैं स्वरूपत्व न स्वभूतत्व तो मामा स्वभूता बोल दिया भाषा का स्वरूप नहीं है मेरी शक्ति है वो स्वरूपत्व है ना स्वभूत भारत स्वभूत नहीं ईश्वर से स्वभूत नहीं है क्या बोलते हैं स्वभूता अपने मरिया बेरी है कहते हैं भगवान क्या बोलते हैं मैं नहीं हूं वो तो महा ब्रह्म मैं नहीं बेरी है माया है वो शक्ति है ईश्वरीय चित शक्तिम में ईश्वर में दो शक्ति एक तो माया शक्ति एक चेतन शक्ति चेतन शक्ति की व्यावृत्ति करते ये चेतन शक्ति नहीं है ये जड़ शक्ति है ईश्वरी चित शक्तिम ईश्वर ईश्वर संबंधित चित शक्ति उसकी व्यावृत्ति करते हैं त्रिगुणात्मिका बोलते हैं कैसे है ये? तीन गुण स्वरूप है, गुण तो है। ये छत गुण तम गुण स्वरूप है शांखीय प्रकृति रही मदिया यदि व्यावर्तित सांखीय प्रकृति <प्रक्रिक्रति> भी नहीं आएगी वो तो प्रकृति को क्या प्रधान मुख्य मानते हैं स्वतंत्र मानते हैं मदीया बोलते है, मेरी है मैं जैसा चाहू वैसा कर सकता हूं उसको मैं उसका अधिन नहीं हूं मेरी अधीन आए मेरे जो वस्तु होंगे मैं वस्तु का अधीन होता हूं मैं वो वस्तु मेरी अधीन होते हैं सांखीय प्रकृति को स्वतंत्र माना है वो क्या पुरुष को अधीन कर लेती वो क्या करती है भोग और मोक्ष देने वाली वही है जब चाहे भोग दे जब चाहे जिसको चाहे मोक्ष दे जिसको चाहे बंधन में रखे उनकी ऐसे प्रकृति स्वतंत्र है ऐसे नहीं यहाँ मदिया बोले मेरी है वो सांख्य प्रकृति में मदिया यदि व्यावृत्ति था उसके द्वारा सांख्य सांख्य संबंधी जो प्रकृति है काफिल सांख्य के वो भी व्यावृति हो गई क्यों भगवान भाग के मैं नहीं मैं मैं स्वतंत्र मैं स्वतंत्र हूँ वो पराधीन है मेरी शक्ति है जैसे मेरे हाथ है मैं उठा ना उठाऊं पटक जाए पटकू मेरे अधीन है इस प्रकार शक्ति शक्तिमान के अधीन होती क्या होती है यानी कि शक्तिमान शक्ति का दिन हो जाए मामला बिगड़ जाए योगी शब्द ना सर्वाणी भवन योग्या प्रति उपाधन अभिप्रे तत्व योगी शब्द दिया योनि महत्मा योगी महत यो कहा है सर्वाणि भवन योग्यनी कार्य जितने भी होने योग्य कार्य हैं सृष्टि के आदि में महासृष्टि के आदि में होने योग्य जड़ चेतन वर्ग जितने भी हैं कार्य मात्र हैं उनके उनके प्रति जो कार्य मात्र के प्रति उपादानत्व उपादान कार्य क्या है क्या जितने भी महासर्ग महासृष्टि काल में ब्रह्मा जी के प्रलय के पश्चात जो सृष्टि होगी उसको महासर्ग बोलते हैं उस काल में जितने होने योग्य पदार्थ हैं सबके सबके प्रति कार्य जितने कार्य वर्ग मात्र हैं वह कार्य है ना उस काल में उसके बाद होंगे जो कह उसके प्रति उपादान तो उपादान कारण सिद्ध के लिए योनि शब्द का प्रयोग किया योनि माने कारण योनी का अर्थ कारण होता है इसलिए कहा सर्वभूताराम कहा था संभव सर्वभूताराम ततो भवती भारत इत्यादि शब्द था प्रकृतिर महत्वपा देते प्रकृति में महद ब्रह्म कहा हुआ है क्या महद विशेषण है उसमें क्या है तो यह सिद्ध करते हैं सर्व इत्यादि शब्द से भाषा भा में कहा होगा सर्वभूताराम सर्वकार्य महत्वाद भगराज ने कहा सभी कार्यों के लिए महान कार्यों से महान होना कार्यों से महान होना और कार्यों के लिए भरण पोषण करने वाला होना दोनों हेतु है इसलिए महत लगा दिया विशेषण का सर्वकार्य व्याप्ति में आधा क्यों उसके सारे कार्य माध्यम व्याप्ता है जैसे वृत्तिका में जितने भी जो जो पात्र बनते हैं वृत्ति व्याप्त है कारण व्यापक होता है कार्य अल्प होता है व्याप्य होता है कार्य यत्र कार्यम तत्र कारण किंतु यत्र कारण तत्र कार्यम न व्यापक हुआ इसमें जहां जहां कार्य होगा वहां कारण जरूर रहेगा किंतु जहां जहां कारण होगा वहां कार्य नहीं होता घट के बिना भी मिट्टी है वह घट नहीं है जहां घट होगा तो मिट्टी होगी इस प्रकार की व्यापकता कार्य मात्र में व्यापकता उसकी अपने कार्य क्षेत्र में व्यापक है आत्मा से व्यापक नहीं है वो बात कहना चाहिए आत्मा से व्यापक अपने कार्य में व्यापक है ये कहना है सर्वकार्य व्याप्ति में आ जाया योनऊ एव ब्रह्मश् कहते हैं सभी कार्य मात्र में उसकी व्याप्ति है व्यापकता है संबंध है उस प्रकृति के योनि की इसलिए योनऊ एवं ब्रह्म शब्द इस योनि को एक ब्रह्म शब्द से बोल दिया बहत ब्रह्म कार्य मात्र में व्यापक होने से बहुत शब्द लगा दिया और योनि को एक ब्रह्म शब्द से कहा व्यापक है ब्रह्म सूत्र है ना ब्रह्म वृद्धौ धातु से ब्रह्म बनता है स्वतः वृद्धि अर्थ में धातु है तो ब्रह्म मैंने बड़ा व्यापक ऐसी तो कितु आत्मा से व्यापक नहीं है वो अपने कार्य में व्यापक है जगत अंश में व्यापक है इतने अंश में है लिंग इति महद ब्रह्म अर्थांतरम किंचित आशंका है योन शब्द पुलिंग है और महद ब्रह्म नपुसक है तो कैसे अविशेषण विशेष भाव का योनिगा का और महद का यह संख्या है योनि शब्द पुलिंग का प्रयोग होता है इसलिए योन बोला हुआ ना। है ना रूप है रूप हैिंग में पुलिंग प्रयोग है और महत ब्रह्म ब्रह्म शब्द में पूछा गया तो लिंग की विषमता है विशेषण विशेष बाब कैसा होगा योनि का और महत ब्रह्म का यह प्रश्न है लिंग वैषम्या पुलिंग वाचक शब्द है योनि और न वाचक महत ब्रह्म शब्द महत ब्रह्म यदि अर्थांतरम किंचित और ही कुछ लेना चाहिए मैंने परमेश्वर को नहीं लेना चाहिए शंका आगे तो कहा योनि शब्द से कहा हुआ है योनि योनिगे वशिष्यते कहा पद ब्रह्म का विशेष है योनि कहा योनिका है तस्मिन इत्यादि कहते तस्मिन गर्भम दधा में हम है ना आगे इसका अर्थ करते हैं इत्यादि इत्यादि तस्मिन, तस्मिन, तस्मिन भाषा में कहा हुआ है तस्मिन महति ब्रह्मणे जो महान ब्रह्म है जगत के प्रकृति है कारण मेरी शक्ति माया आया सकती प्रमणी गौरव गर्भुरपी योनि में गर्भम हिरण्य गर्भ जन्म बीजम गर्भ का था हिरण्यगर का जन्म का जो बीज है कब होगा क्षेत्र के का उसमें संबंध कर दू तो हिरण्य गर्भ पैदा होगा प्रलय काल में पृथक पृथक के बैठे संबंध का विश्लेष हुआ था भोग समाप्त तो हो गया था जो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान के संबंध से भोग मिलना था वो भोग समाप्त तो हो गया था उस काल में जीवों का इसलिए पृथक हो गए थे अब उसको मैं जोड़ देता हूं यह कहता है तस्विन इत्यादिवास में तस्विन महति ब्रह्मणी योदान ब्रह्मरूपी योनि है जगत के, के कारण उसमें गर्भम हिर्यनगर से जन्म बीजम भी नगर का जन्म बीज हुआ है गर्भ कहा सर्वभूत जन्म कारण आगे सभी प्राणी वहीं से आगे बढ़ते बढ़ते होना है समष्टि सूक्ष्म पुंज है वो हीनगर में होता उसका बीज होने पर समि सूक्ष्म पुंज पैदा होगा उसके बाद में थूल पैदा होगा फिर दोनों के बेस्टि बन जाएंगे सूक्ष्म के ब्यि और फूल के ब्यि फिर चरा चर भूत हो सारा यही है ईदृश से क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से भूत कारणत्म भक्तोम उपक्रम में किम इदम अन्यत आदर्शित इतिहास है इस प्रकार के क्षेत्र क्षेत्र के संयोग भूतों का कारण कहना है सभी भूतों का कारण क्षेत्र क्षेत्र का संयोग कहना है तो फिर इसी भक्तों उपक्रम इसका आरंभ किया क्षेत्र क्षेत्र के संबंध को कहने के लिए आरंभ करके किम अन्यत आदर्शित फिर अन्य को दिखाया गया तो कहते तो क्षेत्र इत्यादि कहा हुआ है क्षेत्र क्षेत्र के, शक्ति, हम है। मैं के दो शक्ति वाला क्या करता हूं कहते हैं क्षेत्र कैसा क्षेत्र है अविद्या काम करव उपाधि स्वरूप अनु विधायक अपने स्वरूप के प्रति नहीं चलता अविद्या काम करव के उपाधि है तीनों के तीनों उसके अनुरूप चलने वाला जैसे क्षेत्र ज्ञा है हम मनुष्य करके ही चल रहा है कितने दिनों से शास्त्र सुनता है फिर भी अविद्या के अनुकूल होकर चलता है ऐसे क्षेत्रों को इस क्षेत्र में क्षेत्र के साथ में संबंध कर देता हूं ये अर्थ है तस्मिन गर्भि का अर्थ यही है कहा गर्भ शब्द है ना उक्त संयोग से बलंत गर्भ शब्द का अर्थ यही संबंध है दोनों का क्षेत्र क्या का क्षेत्र के साथ संबंध कर देना किसी का काम गर्भ है संभव सर्वभूत आराम तत्व तो भवि भारत का इस क्षेत्र क्षेत्र का जो संयोग हो जाता है संबंध हो गया उसके पश्चात सारे प्राणियों सृष्टि हिरानगर में उत्पन्न हो जाएगा हिरानगर में सूक्ष्म पुंज है उसके बाद वो फूल विराट सृष्टि होगी फिर सारे व्यस्ट शरीर सारे उत्पन्न हो जाएंगे चरातर जगत उत्पत्ति का आदि करता सभूत आराम इस मृत्यार आदि सबई प्रथम शरीरी प्रथमा सबई पुरुष उच्चते आदिकर्ता सभूता न ब्रह्माग्रह तो आदिकर्ता सो... आदिकर्ता उसी को बोला परमात्मा को बोला है कि जो गर्भों का सबई शरीरी प्रथमा प्रथम शरीरी वही है कौन हिरणगर्भ है उसके पहले शरीर नहीं सूक्ष्म वही है सूक्ष्म शरीर का पुंज है वो सभी शरीर प्रथमा सभी प्रथम उच्चते सहयोग रूप से उच्च है आदि करता ना ब्रह्मा अग्र समवर्तता भूतों के आदि करता वही है माना थूल सृष्टि आदि के करता वही हिरण्य गर्भ होता है वो जो ब्रह्मा है हिरण्य गर्भ अग्रे समय सबसे पहले वही हुआ है हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ सम अग्रे इत्यादि श्रुति भी है सबसे पहले कौन हुआ हिरण्य गर्भ माने प्रलय काल में जो क्षेत्र की और क्षेत्र का पिछलेष हुआ था भोग समाप्त होने के कारण क्या हुआ से उस प्रकृति में होने वाला भोग समाप्त तो हो गया था इसलिए विश्लेष था तो आगे महासर्ग आने पर मैं उस क्षेत्र क्षेत्र के, के साथ संबंध करते तो यह तस्मिन गर्भम दाधा में हम थे यही क्या और ये दो का जो संबंध हो गया क्षेत्र क्षेत्र के का उसके बाद सारे भूतों की उत्पत्ति हो जाती है परंपरा करते परंपरागत सारे प्राणी की सृष्टि हो जाती है जड़ चेतन सारी के यही कहना तो आदिकर्ता सभूतान्याद स्मृति है जो सभी शरीरी प्रथमा सभी पुरुषोच्चित आदिकर्ता सभूतान ब्रह्म स्मृति है कार्य तो कार्यवगवाद सभी जगत भूत कितने हैं हिरणगर्भ में कार्य जाना गया क्या जाना गया क्यों आदिकर्ता उसी को माना है उसी से सभी भूतों को उत्पत्ति मानी गई है तो हिरण्य से कार्य तो अवगवाद भूतान भूतों के कारण तो हिरण्य जाना गया पूर्व प्रशिक्षण का कर रहा है एक प्रकृति और उसके क्षेत्र के क्यों कि कहाया कहा क्यों कहा वो तो हिरण गर्भ करता बोला आदि करता कथम यथोक्त गर्वाधान इत्यास फिर पूर्वोक्त जो करवाधान गर्भाधान क्षेत्र के साथ संबंध करना रूपी करवाधान निमित्त कैसे जगत का जगत का निमित्त कौन हुआ हिरण्य गर्भ हो गया आदिकर्ता इत्यादि कहा हुआ आदिकर्ता से भूतानों कहा वही आदिकर्ता तो फिर क्षेत्र क्षेत्र के, के संबंध करने से हिरणगर्व उत्पत्ति कहां से आई है यह प्रश्न उठता है आगे तो कहा उत्पत्ति द्वारा न कहते हैं वो जो बीज है ना क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ मिला देना हिरणगर्भ उत्पन्न होना है उसके उत्पत्ति के माध्यम से तत्व तो भौती भारत कहा उसके बाद सारे संसार की सृष्टि होती है यह आता है <ख़़गी> आगे कहते हैं ननु कथम उक्त कारण अनुरोधे न उद्भव उपेत्य भूतानम उत्पत्ति दे देवादिजातिशेषेश देह विशेषाण कारण्तर से संभवात तत्रह शंका आजाती है महाराज आपने कारण बताया छत्र के का छत्र के साथ संबंध मैं कर देता हूं मान काल उदय होने पर प्रलय काल में सुप्त अवस्था में थे भोग नहीं कर रहा था उनको जीवात्मा को भोग देना है क्षेत्र को भोग देना है तो भोग देने के लिए मैं क्या कर दू प्रकृति साथ संबंध कर देता हूं उसके आगे फिर सृष्टि होगी हिरण्य के माध्यम से सारी सृष्टि हो जाएगी फिर भोग इनको मिलेगा पूर्वजन में किया वो कर्म का फोल फल मिलता रहेगा यही कहा ये कैसे कथम उत्तकार उत्तकार यही क्षेत्र क्षेत्र के का संबंध कर देना ही कारण है इसके द्वारा हिरणगर वो उद्य हिरण हिरणगर की उत्पत्ति स्वीकार करके यही कहा ना क्षेत्र का क्षेत्र के साथ संबंध कर देता हूं कहा तस्मिन गर्भायाम का अर्थ यही कहा ऐसे हिरण्य गर्भ उत्पत्ति के माध्यम से स्वीकार करके भूतान उत्पत्ति कथम उच्च है भूतों की उत्पत्ति कैसे कही गई अन्य भूतों की कैसे देखो देवादि जाति विशेष बड़े बड़े भूत हैं भूतों में केवल भूत प्रेत आदि नहीं देवादि भी तो हैं जाति विशेष है वो सामान्य नहीं है साधारण नहीं है विशेष जाति हैं देव विशेषाण जो देवादि जाति विशेष में जो तो देह विशेष होंगे विशेष भूत होंगे जहां देवादि जन्म होगा जिन भूतों में कारण अन्य कारण होना चाहिए वहां यही कारण नहीं उनके लिए अन्य कारण होना चाहिए देवादि शरीर प्राप्ति के लिए तो अन्य कारण होना चाहिए क्षेत्र क्षेत्र के समय के बिना अन्य कोई साधन होना चाहिए ये संघा है तो ये संघा आने पर कहते हैं सर्वयोगी इत्यादि सर्विखा कोई भी योनि हो कोई भी जगत के कारण हो चाहे देवादि के कारण हो चाहे भूतों का प्रेतों का मनुष्य कोई भी हो वही यही है दोनों का संबंध यही कहना है सर्वयिश इत्यादि कहा वही सर्वयोनि सुकांते या मूर्तया संभवंति आह आशाम् ब्रह्माभादियों नेर अहम् वेज प्रदप्पिता आशाम् ब्रह्माभादियों नेर अहम् वेज प्रदप्पिता सर्वयोनि सुकांते या मूर्तया संभवंति आह सर्वयोनि सुकांते या मूर्तया संभवंति आह आशाम् ब्रह्माभादियों नेर अहम् वेज प्रदप्पिता आशाम् ब्रह्माभादियो हे कौनते सर्व योनिषु या मूर्तय संभवती हे कौनते हे कुंती पुत्र अर्जुन सारे योनियों में जितने भी योनिया होंगे मनुष्य योनि देवी योनि पितृ योनि राक्षस योनि भूति योनि भूत प्रेत योनि जितने भी योनि होंगे संसार में मान चौरासी लाख मानते ना योनिया चौरासी लाख मानते हैं योनि detailing. एक एक प्रकार चौरासी लाख मानते हैं और उसके आभंदर भेद तो कितने होंगे पता नहीं जैसे मनुष्य चौरासी लाख में से एक है और मनुष्यों में अलग प्रजाति कितने हैं अनेक हैं प्रत्येक बार एक बलबार चौरासी लाख तो योनिया माना गया है कारण माने गए हैं तो सर्व सर्वयोनिका अर्थ करते हैं सर्वयोनिषो हे कौनते हैं हे कुंती पुत्र अर्जुन सारे योनियों जितने भी चौरासी लाख योनियों में या मूर्तया संबंधी जो मूर्तियां होती मानी शरीर विग्रह धारण करते हैं पहले काठिन्य नहीं था शरीर में सूक्ष्म अवस्था में थे अब कठोर आ गया थूल अवस्था में आ आगे जितने भी शरीर होते हैं चौरासी लाख योनि में जितने भी शरीर होते हैं या मूर्त यह संभव है जितने मूर्तियां होती है शरीर होते हैं जितने भी शरीर होते हैं तासाम योनि नाम कुछ चौरासी लाख योनियां जो बोलते हैं सार सभी योनियों तासाम योनिनाम उन योनियों में महद्रह्मा ब्रह्म महद योनी ब्रह्म जो है ना कैसा महत् ब्रह्म योनी महान जो ब्रह्मा है वो योनि है मानी प्रकृति योनि है आम बीज प्रदा पिता भाई बीज देने वाला पिता हो माने के का उसके साथ संबंध कराने वाला पिता है जब क्षेत्र के का संबंध हो जाता है उसके साथ इतने अंशों में मेरे में पितृत्व है उसके आगे हिरण्य रूप की उत्पत्ति होगी उसके आगे सारी जगति सृष्टि होगी थोड़ी एक आंकड़ हम बीजा प्रदा पिता में बीज देने वाला प्रदान करने वाला पिता हूं मनता हूँ कहा में कहते हैं सर्व योनि योनिक क्या करना है देव पितृ मनुष्य पशु मृगादि सर्व योनि कोई भी योनि चौरासी लाख योनि मानते हैं पुराणा आदि में वैसे मानते हैं जीवों की कारण चौरासी लाख तत्त शरीर एक एक विशेष शरीर मन, जैसे मनुष्य शरीर एक पशु शरीर एक पशुओं शरी की गिनती सारी कहां पता अनंत संख्या में वाए जाएंगे एक योनि पशु योनि एक मनुष्य योन इत्यादि जिन्हें से चौरासी लाख मानते हैं देव पितृ मनुष्य पशु मृग आदि सर्व योनिषु चाहे देव शरीर हो चाहे शरीर हो चाहे मनुष्य शरीर हो चाहे पशु हो चाहे मृग हो कोई भी शरीर हो सर्वयोनिषु कौनते हे कौनती पुत्र मूर्त यह मान देह संस्थावना लक्षण यह मूर्ति का होता देह के आकार आ जाना पहले प्रलय अवस्था में देहा के आकार नहीं है देह के आकार आ जाना भिन्न भिन्न आकार होना मूर्तिकार्थ यही है देह संस्थान अलक्षण है मूर्खित मूर्चितांग अवयवाह मूर्तया जो मूर्छित अवयव वाले अंग होते उन्हें मूर्ति कहा जाता है काम नहीं कर सकते जो मूर्ति है अब उत्पन्न होंगे आगे पहले प्रलय अवस्था में भी रहे तो मूर्खित अवयव था अवयव काम नहीं कर रहे थे हाथ पैर आदि काम नहीं करते थे और उत्पन्न होने के बाद में काम करने लग जाते हैं मूर्छितांग अवयवाह कहा मूर्ख्य था अंग के अवय जिनके प्रलय अवस्था में ऐसे होके बैठे थे नाश तो नहीं हुआ था अवय बिखर के बिखरे हुए थे उनका संभवन उत्पन्न होते जो जिन योन जिसमें उत्पन्न यह मूर्ति यह संभव जो मूर्ति उत्पन्न होती है तासाम उन मूर्ति नाम तासाम ब्रह्म महोदय कहा हुआ है तासाम मूर्ति नाम महद ब्रह्म तीनों कालों में बैठा है जो ब्रह्म और प्रकृति उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कालों में कारण रह जाता है क्या रह जाता है घर की उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कारण का है इस प्रकार जगत की उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कालों में प्रकृति है सर्वावस्थम बोल दिया है महत्व का सर्वावस्थम तीनों तीनों अवस्थाओं में रहने वाली कार्य के तीनों अवस्थाओं में रहने वाली प्रकृति योनी ही कारण यौनि कार्थक कारण है आम ईशो को यौनि कारण है और मैं उसमें बीज देने वाला पिता बोलते हैं हम ईश्वर मैं ईश्वर बीजान गर्भाधान से करता पिता गर्भाधान करने माने क्या है यहाँ क्षेत्रज्ञ को उसके साथ संबंध कराते पूर्व स्वरूप बोल के आए थे तस्म ग क्षेत्रज्ञ का जो विश्लेषता प्रलय काल में सृष्टि काल में उसका संबंध करा देता तो क्यों क्षेत्रज्ञ को भोग भोग रहा है क्षेत्र के सहारे के बिना भोग नहीं भोग सकता शरीर बिना कैसे भोग करेगा इसके लिए ये शरीर होने के लिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं की सुरक्षित दो हिराण्य दबा होंगे उसके बाद विराट बनेगा थूल समस्त समस्त अभिमानी फिर बेस्टी बनेगा फिर तो भोग करने लग जाएंगे अपना कर्म का फल भोगेंगे पहले किया हुआ कर्म है जैसे मजदूर ने पहले दिन में काम किया उसके माने पैसे नहीं देंगे तो वो लड़ाई करेगा कोर्ट में तो सारे जीव भगवान के ऊपर आपत्ति मच यदि तो उनके फल नहीं देंगे तो कर्म का फल देना आवश्यक है क्योंकि मजदूरी के बिना मजदूर थोड़ी मानेगा किया हुआ है कर्म सुभाषित कर्म किया है उसका फल देना होगा इसलिए मैं उस प्रकृति के साथ संबंध करा देता हूं कहा है ठीक हमें कहते हैं तत्र तत्र हेतुअंतर प्रतिभा से तत्र हेतु अंतर प्रतिवासे से कुतो हेतु तुम इतिहास हो गया भिन्न भिन्न स्थिति में हेतु दिख रहा है भूतों की योनि अलग अलग दिख रहा है मनुष्य शरीरों का योनि भिन्न है देव शरीर अन्य कारण भिन्न लगता है क्योंकि आकार भिन्न भिन्न है सबके एक एक जैसे तो है ही नहीं एक ही कारण से होना तो एक ही होना चाहिए ये शंका है तत्र तत्र उन स्थानों में जो जो देहाकार प्राप्त करे सारे के सारे भूत तो उसमें तत्र तत्र हित्वंत्र प्रतिवास है अन्य हेतु की प्रतिभा जाना जा रहा है एक ही हेतु नहीं समझ में आता भिन्न भिन्न हेतु दिखता है होने पर कुतूह हेतु तो, तो फिर इसमें हेतुता कैसे महत्व्रह्म भी हेतु कैसे आएगा अस्य माने महत्व्रह्म हेतु तम तो तो कथम कारण तो कैसे कारण तो भिन्न भिन्न दिख रहे हैं पशु का कारण भिन्न है मनुष्यों का कारण भिन्न है तो फिर उस महत्व्रह्म काल कैसे शंका जितु कहा तत्तरूपे नश्य अश अवस्था नित ये कहते हैं तत्त रूप से तत्त भूत रूप से वही अवस्थित है कौन है कारण महत्व्रह्म ही अवस्थित है यार प्रकृति अवस्थित है तत्त रूप से अन्य नहीं कहा यही कहा सभी अवस्थाओं में वही है उत्पत्ति स्थिति लय कार्य मात्र के उत्पत्ति स्थिति लय के कारण होता है सभी अवस्थाओं में तीनों कालों में उत्पत्ति काल में भी स्थिति काल में भी लय काल में भी कारण विद्यमान होता है सर्वावस्था करता अपने कार्य के प्रति सर्वावस्था तीनों अवस्था वाली महत्वपूर्ण एवं क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा जगत उत्पत्त में दर्शता भगवता ब्रह्म अविद्य संसरती इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्र के संबंध से जगत की उत्पत्ति कहने वाले दिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं तो क्या दिखाना चाहते हैं ब्रह्म ही व अविद्य संसारती ब्रह्म ही अज्ञान के द्वारा संसार को प्राप्त होता है अन्य नहीं मैंने अपने स्वरूप के अज्ञान से माना शरीर आदि पर आत्मबुद्धि करके संसार को प्राप्त होता है अरे ब्रह्म ही हो माना जीव ब्रह्म में भेद नहीं है जीवावस्था में भी ब्रह्म ही है किंतु तो उपाधि विकसित होकर के ऐसा हो ब्रह्म ही व अविद्य समस्ति संसार को प्राप्त कौन करता है ब्रह्म प्राप्त करता है क्यों अभि अपने स्वरूप के अज्ञान से अभिद्या अभिद्या से उत्तम ये कहा हुआ है क्षेत्र जगत की उत्तर कहने का मतलब ब्रह्मई संसार को प्राप्त होता है ये कहना है इधान अध्यायाद उक्तम आकांक्षा द्वयम पूर्वम अनुद्य अनंतर श्लोके उत्तर माह के गुणा इत्यादि कहते हैं अब अध्याय के आदि में जो कहा पूछा गया था भाष्य में पूछा गया था आकांक्षा दो, दो जिज्ञासा है पूर्वम अनुद्ध पहले दो के अनुवाद वहां तो चार है पांच है आकांक्षा ये गुण कैसे बांधते हैं जीवों के इत्यादि आकांक्षा तो पूर्वम अनुद्वय पहले अनुवाद कर दो को पहले अनुवाद करके अनंतर सुल उत्तर वहां उसका उत्तर दो का अनुवाद करके या उत्तर देंगे दो प्रश्नों का में कहा था अध्याय आदि भाष्य में कहा था देखो प्रकृतिस्त कैसे बनता है परमात्मा और गुणेश संघ संसार कार्य तो में तो गुण में संघ संसार के कारण पूर्व कहा था पुरुष प्रकृति स्थ हो ही भूंगते प्रकृत्यान गुणान कारम गुण संगो से त्रयदश अध्ययन बोल के आए थे तो वो कैसे हो सकता है और कश्मीन गुणे कथम संग किस गुण में किस प्रकार आस्पृति होती है तीसरा प्रश्न था ये वा गुणा गौण गुन, गुण कौन है गुण ये चौथा था कथम बाते यह ये कैसे बांधते हैं गुण जीवात्मा को और गुण से मुक्षण कथम और गुण से मुक्ति कैसी होगी और मुक्त से लक्षण बढ़ते मुक्त के लक्षण करना चाहिए सब प्रश्न का उत्तर देना है आगे पहले वाले दो का प्रश्न का उत्तर देंगे अभी कहना चाहते हैं गुण क्या है कहा था पूछा था कौन है गुण इसका उत्तर देना है के गुणा कथम बदन दो प्रश्न है गुण कौन है किस प्रकार बांधते हैं प्रश्न तो पांच प्रश्न है उनमें से दो प्रश्नों को उत्तर यहां देना है जो अवतरण भाष्य में दिया हुआ था के गुणा कथम बदन दी दूच्य गुण कौन है क्या है गुण और कैसे बांधते हैं या आप चेतन शक्ति को कैसे बांधते हैं गुण बंधन में कैसे डालते हैं एक प्रश्न यश्नों का उत्तर दिया जाता दियात ग्रंथ ग्रंथजे कहा जाता है कहा गुण यह वाई नीज़ा दे सत्व रजस्तम गुणा प्रकृतिसंभवा वदनि महाबाहो देहे देहिम्यय सजस्तम गुणा प्रकृति प्रकृतिसंभवा निवदनंति महाबाहो दे गुण यही है सत्वम रजस्तम गुण एक गुण तीन गुण है सत्गुण रज गुण तम गुण कहे जाते हैं वेदांत के गुण यही हैं अपने सतु में गुण मानी ये समझना व्याकरण कहेंगे अध्ययन गुण सूत्र आएगा ए को अण मानेंगे व्याकरण के हिसाब से न्याय करते समय गुण चौबीस रूपादि को गुण समझना रूप रस स्पर्श इत्यादि को गुण समझना होगा पारिभाषिक शब्द हैं गुण ये भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न माना है गुणों को यहाँ का गुण होता है सतगुण तम गुण ये वेदांत के गुण कुण इसको माने जाते हैं अधिक गुण आदि सूत्र रहने लगते गुण मानने से कह नहीं कि भैया करने आगे बोले कि गुण मान अता है असें ऐसा नहीं जहां जिसके घर में जाएंगे वहां की भाषा सिखी बोलना होगा हम वेदांत पढ़ रहे हैं थोड़ा सत्व रजस्तम दे गुण माने सतुगुण रजगुण तमगुण गुण प्रकृति संभव कहते हैं ये प्रकृति अंश में है ये पुरुष अंश में नहीं गुण प्रकृति उत्पत्ति कारण है कहते हैं निबंधित महाबाहो देहे देरी संभवम अभ्यय कहा हुआ है निताम बदनंती निबंधी हमेशा बांधते रहते हैं बंधन में डालते हैं कि तो देहिनम देहिनम देहे निबदी कहा जो देय है आत्मा अविनाशी है उसको बंधन में शरीर में बांध देता है मैं मरने वाला हूं उस बुद्धि पहुंचा देते हैं गुण ऐसी देहिनम आत्मानम अव्ययम अविनाशिनम आत्मानम देहे निबंधन देह में जगड़ा देते हैं जिस शरीर में जाएगा वही हूं करता है तादाद में कर देते हैं गुण ठीक है सतगुण रजगुण तमुगुण तीन गुण है ये बांध देते हैं ये कहा हुआ है सत्यम नामाह ये नाम है गुणों का नाम यही है एक गुणा कहा हुआ था उसका उत्तर ही है ये तीन नाम है गुणों गुणा। का गुणा इस पारिभाषिक शब्द ये पारिभाषिक वेदांत में ये बोलते हैं इसको सर्वत्र गुण शब्द के द्वारा ये नहीं लिया जाएगा व्याकरण में अलग है गुण वहाँ के पारिभाषिक शब्द अलग होगा न्याय में अलग होगा तो ध्यान रखना होगा ये पारिभाषिक शब्द है न रूपादि व द्रव्य आश्रिता जैसे गुण जैसे रूपादि गुण द्रव्य में आश्रित होते हैं इस प्रकार किसी में आश्रित नहीं है ऐसे गुण नहीं है यार माने स्वयं है ये पराधीन नहीं स्वतंत्र है ये कहना चाहते न तो गुण गुण अन्यम अथ विवक्तम प्रकृति और गुण गुणगुणी गुण प्रकृति संभव बोल दिया है प्रकृति से उत्पन्न कहा लगता ऐसा किंतु गुण और गुणी में यहां अन्य भेद नहीं है अत्र न विवक्षित विवक्षित नहीं अवेद अन्य तो सिद्ध नहीं है यहाँ अभेद ही है तो तस्मात गुणायते नित्य परतंत्र इसलिए गुण का जैसे गुण परतंत्र रूप जैसे द्रव्यात होता है किस्म होता है रक्त आदि गुण रक्त गुण गुलाब द्रव्य है गुलाब में रहेगा पस्त्र में रहेगा अन्य का है स्वतंत्र नहीं होता गुण द्रव्य के बिना रूप नहीं दिखा सकते कोई जैसे रूपाधीन इस प्रकार उस महामाया प्रकृति के बिना ये नहीं है एक ही है वो भिन्न नहीं है उसमें आश्रित नहीं है एक ही चीज है नहीं माया अन्य तुम अत्र न विवक्षित हो रहा गुण और गुण गुण गुण गुणी गुण है सत्वादी गुणी गुण वाला कौन होगा प्रकृति माया वो दोनों में अन्यत्व तो यहां विवक्षित नहीं है अभेद है तस्मात इसीलिए क्या होगा आवेदन से गुणा युवक नित्य परतंत्र कहते हैं परतंत्र है ये स्वतंत्र नहीं है परतंत्र है जैसे रूपादि गुण द्रव्य में आश्रित होते पराधीन स्वतंत्र उनकी सत्ता नहीं सिद्ध होती इस प्रकार ऐसे हैं ये प्रकृति से भिन्न सत्ता सिद्ध नहीं होती किसके ये गुणादि प्रकृति रूप से सिद्ध है प्रकृति से भिन्न रूप से सिद्ध नहीं है इसलिए परतंत्र है जैसे रूपाधि परतंत्र है इस परतंत्र है क्षेत्र ज्ञान प्रति अविध्यात्मकत्वाद ये गुण कैसे अविद्या रूपा है कैसे अविद्या स्वरूपा है कौन तीनों गुण अज्ञान काल में है सब अज्ञान रूप स्वरूप होने से अविध्यात्मक माने अविद्या स्वरूप है अज्ञान स्वरूप है क्षेत्र ज्ञान प्रति क्षेत्र प्रति कैसे अविद्या स्वरूप होने से क्षेत्र ज्ञम निबंधनती व क्षेत्र ज्ञ को बांधते हैं जैसा वो कर देते हैं बांधना संभव नहीं है प्रकाश को अंधेरा कैसे घेर सकता है घेर नहीं सकता क्षेत्र चेतन है ये जड़ है मैं बांधते जैसे हो जाते हैं बांधने के काम कर गए जैसा लगता है क्यों अविद्या रूपा है क्षेत्र के अविद्या स्वरूप है वो अज्ञान में बैठा हुआ है इसे। मैं बंधन में हूं ऐसा बांधता है मान्यता आ जाती इसमें ये काम कर जाते पूर्ण का कम आस्पदी कृत्या आत्मानंद क्षेत्र के सहारा लिया करके अपना स्वरूप दिखाते हैं कौन ये गुण क्षेत्र को सहारा क्षेत्रा के के बिना जैसे रूप किसी द्रव्य में आश्रित हुए बिना अपना स्वरूप नहीं दिखा सकता जैसे रक्त रूप है किसी घटा आदि द्रव्यों को आश्रित किए बिना अपना रूप नहीं दिखा सकता द्रव्य आश्रित होकर अपना स्वरूप दिखाएगा रूपादि गुण इसी प्रकार यह भी ऐसे ही है क्षेत्र के आश्रित होकर ही अपना स्वरूप दिखा तम आस्पदी कृत्य बने उसका आश्रय करके किसी क्षेत्र के आश्रय कर आत्मानंद अपने स्वरूप को लाभ प्राप्त करते हैं कौन ये गुण रव्र गुण तो गुण का स्वरूप तभी लाभ होगा जब क्षेत्र के होगा तब यदि क्षेत्र ज्ञा ने तो कहां मानी प्रसिद्धि होगी यदि निबंधन ही उचित है इसलिए उनको बांधते हैं जैसे कहा जाता है निबंधन के शब्द से कहा गया है वास्तव में बांधते तो नहीं है बांधते जैसे हो जाते हैं बंधन में पड़ा हु ऐसी मान्यता आ जाती गुणों के कारण से तेज प्रकृति संभवा कहा ये जो गुण है ना ते गुण हाँ, गुण ये गुण प्रकृति संभवा भगवान माया संभवा कहते हैं जिसे शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि कर रहा है गुण बुद्धि आता है मैं सदुगुणी हूं मैं सुखी हूं दुखी हूं इत्यादि मानता है ना ये क्या है वास्तव में सुखी दुखी आत्मा नहीं है वो क्षेत्र धर्म में बोला है पहले त्रयोदश अध्याय में क्षेत्र कोटि में क्षेत्र के में है किन्तु अविद्या के कारण ऐसा भान होता है तेज प्रकृति संभवा प्रकृति से उत्पन्न है जो शरीर आदि में आत्मबुद्धि होना सुखी हूं दुखी हूं मानना इत्यादि हाँ। ये सब प्रकृति के द्वारा ही होता है बोला बोल प्रकृति द्वारा ही होता है भगवान माया संभव आगे भगवान के माया से संभव है वा जो बांधते जैसे लग रहा भगवान के माया से संभव संभव है ये महाबाह कहा महानता हो आजान प्रभ ऐसे महाबा का विग्रह महान है लंबे हैं समर्थ है जिनके हाथ आजान प्रल बाहू घुटने तक जिसके खड़े होते समय हाथ पहुंचता हो उसे आजान बाहू कहते हैं महाबाहु कहते हैं उसको बैठे समय तो सबको पहुंचेगा बामन का भी पहुंचेगा हाथ घुटने में खड़े होते समय घुटने घुटन हाथ पहुंचता हो झुके बिना सीधा होकर उसको महाबाहु कहा जाता है ऐसा है जिसका सब महाबाहु कहा हे महाबाहू देहे शरीर देहे दे अभ्यम इसको बांध देते हैं बांधे जैसे बंधन में पड़ा हुआ जैसा हो जाता है देहे माने शरीर है देही न माने देहवंत अव्ययम रहा, कहा देने देहवंतम देह वाला जो आत्मा है अव्यय माने अव्ययत्व उक्तम अव्ययम तो कहा अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एव अव्यय सूत्र क्षेत्र बोल के आया अव्यय अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अव्यय शरीर स्थिति कौनते है न करो थ न लिप्यते पहले बोल के आए हैं अभ्यय तो दिखाए वहां अनादि होने से कारण नहीं उसके लिए अभ्यय है अविनाशी है अनादिवाद तो इत्यादि कहा था नो या आत्मा है ना देही क्षेत्रज्ञ यहां क्षेत्र के जब्द से बोल रहे थे उसको देही न लिप्यते इतम पहले कहा था शरीर स्थिति न करो न लिप्यते बोलाए प्रयोदेश अध्याय में वो तो करता भी नहीं फल फलभोगता भी रहेगा कैसे बंधन कहेंगे उसको बंधन कैसे होगा और सुख दुख आदि का भोगता कैसे बनेगा नली प्यते बोल के आए लिपाय बांध नहीं हो बोला है अनादित्व निर्गुणत्वाद दो दिया था आदि नहीं कारण नहीं उसका और दूसरे बात निर्गुण गुण नहीं है उसका नाश होना संभव नहीं है इसे अव्यय शरीर में स्थित होता हुआ भी न करोती न कुछ करता ही नहीं कर्मादी और फलभोक्ता भी नहीं ऐसा कहा हुआ है तो नलिप्यति फलभोगे ना ये कहा हुआ है तो तत्क यह इति अन्यथा हो चाहती फिर उसको यहाँ बंध जाता है बांध देते हैं गुण ये अन्य अन्य प्रकार से कैसे कहा जाता है न करोति तीन बोल के आया फिर यहाँ बोलते निबंधनती महाबाहो देहे देव्यम अव्यम अभ्यम निबंधनती बांध देते हैं कैसे आया तो यह फलभोगता बनाएगा ना कैसे हो सकता है प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं परिरतम अस्मा भी वह शब्द हमने उसका परिहार कर दिया भाषिकार बोला हमने हमें लगा दिया क्या निबंधन इवर गुणा वास्तव में बांध नहीं सकते बांधते नहीं बत्ता जैसा हो जाता है ये गुणों के कारण से बंधन में मतलब शरीर आत्मे आत्मबुद्धि जैसा हो जाता है वास्तव में नहीं हमने इव लगा दिया है भाषिकार ने कहा टीका में कहते हैं तो, समय हो गया ओम पूर्णमर पूर्णमुच पूर्णश पूर्ण पूर्णशिवा शिष्य से ओ